एक वक्त का किस्सा है वहाँ एक बादशाह था उसकी छोटी सी सल्तनत इतनी बड़ी थी जहां तक उसकी नजर जाती और उसे उससे बहुत मोहब्बत थी बादशाह की एक बेटी थी اور وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسے شخص سے نکاح کرے جو دانشمند اور ہوشیار ہو جو ایک دن اپنی ریاست کے لیے ایک اچھا بادشاہ بنے تو اس نے اس کا اعلان اپنی سلطنت میں کیا اور اپنے آس پاس کی سبھی سلطنتوں میں کہ جو کوئی بھی شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اسے دو شرطیں پوری کرنی ہوں گی ایک اسے بادشاہ کے پاس موتیوں کا سب سے نایاب ذخیرہ لانا ہوگا جسے کسی نے کبھی نہ دیکھا ہو اور دوسرا اسے کچھ خاص کام پورے کرنے ہوں جو بادشاہ اسے کرنے کے دیں گے جلدی ہی شہزادی نوابوں کے بیٹے اور تازیروں کے بیٹے بہت ہی تعداد میں محل میں آئے ان میں سے زیادہ تر لوگ سب سے امدہ موتیوں کے زخیرے لی کر آئے جو آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی پر ان میں سے کوئی بھی ان کاموں کو پورا نہ کر پایا جو باشا نے ان کے آگے رکھی تھی ان سب کو واپس بیجا گیا بینا شہزادی کو دیکھے ہی جلدی ہی اقابل دلہوں کی تعداد گھٹتی گئی اور باشا فقر مند ہونی لگا इतनी बड़ी दुनिया और मेरी बेटी के लिए एक अच्छा दुल्हा भी नहीं? ये क्या? वो सब के सब, या तो बस दिखावे थे, अहमत थे या काहिल थे। आप ही बताइए क्या होगा हमारी बेटी और हमारी सल्तनत का हमारे जाने के बाद? फिक्र मत करो मेरी बेटी, दुनिया में कोई न कोई तो होगा जो इतना होशियार होगा, जो � हुआ ये कि उसकी सलतानत में समंदर के करीब एक मछुआरा अपने दो बेटों के साथ रहता था पॉल और जेस्पर पॉल बड़ा वाला था जो बहुत ही काहिल और बेअदब था जबकि जेस्पर दानिशमंद मेहंदी और रहमदिल था पॉल उठो तुम अभी भी बिस्तर से नहीं निकले हो और देखो जेस्पर ने पहले ही मछली के जाल को बिछा दि� اببہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں کاحل اور فضول ہوں تو آپ مجھے کچھ بھی کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ جیسپر کو کرنے دیجئے اس دن مچوارے کی قسمت بہت اچھی رہی اس کی جال میں بیس سیپ پھسے تھے اور جب اس نے انہی کھولا تو اسے بہت ہی تاجب ہوا کہ ان میں سے ہر سیپ میں ایک موتی تھا جو رات کے تاروں کی طرح چمچم آ رہا تھا یقیناً وہ پوری دنیا میں سب سے نایاب موتی تھے वो घर गया और अपने बेटों को मोती दिखाए। तीस मोती सितारों की तरह चमचमाते हुए। अब्बा, अब क्योंकि हमारे पास मोती हैं, हम क्यों ना महल में जाने की कोशिश करें और देखें कि क्या हम शहजादी का दिल जीत सकते हैं? मैं तुम दोनों में सारे मोती बराबर बांट दूँगा और फिर पहले बॉल और फिर जेस पर तु तो अगली सुबह पॉल मोती लेकर निकल पड़ा वो जंगल में चलता रहा अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी मेहरबानी करके क्या आप हमारी मदद करेंगे पॉल ने आसपास देखा और फिर देखा कि एक छोटी सी चीटी हाथ पर रेंग रही है हेलो यहां ऊपर वहां पर क्या तुम प्लीज हमारी मदद करोगे? पीटल जबरदस्ती हमारे घर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। हमें मदद चाहिए, वरना हम सब शिकस्त पाएंगे। मेहरबानी करके हमारी मदद कीजिए। प्लीज. एक इंसान की एक चींटी क्या मदद कर सकती है? चले जाओ यहाँ से। मेरे पास बेहतर काम है ये करने के और पॉल अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद वो एक बूढ़ी खातून से मिला। सलाम है जवान। तुम इतनी अहतियात से क्या उठाए ले जा रहे हो? मैं अंगारे लेकर जा रहा हूँ। क्या तुम्हें चाहिए? अंगारे? ऐसा है क्या? पर क्या तुम्हारे पास कुछ रोटी है? मुझे बहुत भूख लगी है। और जहाँ क میں نے बता بتا دیا ہے मैं میں صرف انگاری لیے جا رہا ہوں اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے میرے پاس اور بھی اہم کام ہیں کرنے کو بجائے ٹانگڑانے والی بڑھیا سے گپ شپ کرنے کے پال محل میں گیا اور اس نے اپنے موتی اور اس کی کو دکھائے میں نے اس سے بہتر موتی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں وہ ضرور بہت نایاب لگتے ہیں کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ موتی ابھی ابھی انگاروں میں بدل گئے تم بادشاہ کے سامنے نقلی موتی لائے تھے؟ تمہاری یہ جررت کیسی ہوئی؟ نوجوان، میں بہت مایوس ہوا ہوں کہ تم جیسا انسان میری سلطنت میں رہتا ہے اور اس کی ہوا میں سانس لے رہا ہے اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی مجھے اپنا مو مت دکھانا دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں تہکانے میں ڈلوا دوں पॉल जितना तेजी से हो सका महल से भाग गया, वो घर पहुंचा और खुद को पलंग पर गिरा दिया। मछुवारे और जेस्पा के लिए साफ हो गया था कि पॉल कामयाब नहीं हो पाया। जेस्पर, लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ गई है कोशिश करने की। तो अगली सुबह जेस्पा महल की तरफ निकल पड़ा। अपने राजसेमी जब वो जंगल मे�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 खैर किसी के घर पर कब्जा करना नाइनसाफी है। यकीनन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बीटल के बादशाह के पास ले चलो। हे बीटलों के बादशाह, जैसा तुम देख सकते हो मेरा डील डॉल तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ा है और उसी तरह मेरी ताकत भी। अपने पांव के एक झटके से मैं तुम्हारी आधी फौज को रौंद तो तुम चाहते हो मैं अपना जूता इस्तेमाल करूं या तुम चींटियों को अकेला छोड़ दोगे और फिर कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हम चींटियों को अकेला छोड़ने का वादा करते हैं। हुजूरे याला, चींटियों के बादशाह, मैं समंदर के किनारे उस झोपड़े में रहता हूं। अगर आइंदा बीटल्स आप इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाज पीछे हटो। बहुत-बहुत शुक्रिया मदद के लिए। कोई बात नहीं। आखिरकार किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए किसी दूसरे के साथ ना इंसाफी करने की। आपकी मदद के एवज में महान जस्पर मैं आपको अपना वचन देता हूँ कि जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं मदद करूँगा। आप चींटियों के बादशाह और मैं मेरे लोगों के साथ नुमाया हो जाऊंगा हम कहीं से भी कहीं भी पहुंच जाएंगे शुक्रिया हुजूर आला मैं हमेशा ये याद रखूंगा जिस अपने रास्ते पर चला गया और कुछ देर बाद उसे बूढ़ी खातून मिली सलाम ऐ जवान हेलो महतर्मा यह बहुत ही अच्छा दिन है है ना ये क्या है जो तुम इतनी अहतियात से उठाए ले जा रहे हो? वो बादशाह के लिए मोती है। मैं महल जा रहा हूं उनसे मिलने और देखना चाहता हूं कि क्या मैं शहजादी का दिल जीत सकता हूं या नहीं। बादशाह को मोती देना तो ठीक है, पर उन कामों को कर पाना तो होता है। क्या तुम्हारे पास रोटी ह बेशक शहर ज़्यादा दूर नहीं है आप ये ले लीजिए आपका दिन मुबारक रहे ये ले लो अपनी रहम दिली के बदले में तुम ये सीटी ले लो शायद इस वक्त ये कुछ ज़्यादा ना लगे पर जब तुम इसे बजाओगे जिस चीज की भी तुम ख़ाहिश करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी ये तो नायाब तोहफा है महतर्मा मुझे पसंद आया शुक्रिया जल्दी ही जैस्पर महल पहुंच गया और बादशाह को मोती पेश किए जौहरी और दरबारी बहुत खुश हो गए इस तरह के मोती हमने पहले कभी नहीं देखे हर गुजरते पल के साथ लगता है उनकी दमक में इज़ाफा हो रहा है हुजूर आला हां वो कमाल के हैं तुम्हें कहां से मिले नौजवान? میرے اببہ نے مچھلی کے جال میں یہ سی پکڑے حضور اعلا مچھلی کے جال میں کیا تمہارے اببہ ایک مچھوارے ہیں؟ اوہ ہاں بادشاہ سلامت وہ ایک مچھوارے ہیں وہ اس سلطنت کا پیٹ بھرتے ہیں ان مچھلیوں سے جو وہ ہیں میرے والد بہت ہی محنت کرتے ہیں اور مجھے ان پر بہت ہی ناز ہے بے شک نوجوان تمہارے والد ایک عظیم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ अब आराम करो और कल हम तुम्हारा इम्तिहान शुरू करेंगे। तो अगले दिन बाशवा ने जसप को बुलाया और उसे एक अनाज की गोदाम मिले गया, जहां मिले-जुले अनाजों का ढेर पड़ा था। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस ढेर में मैंने पांच तरह के अनाज मिलाए हैं। यदि तुम इन सब को अलग-अलग कर सको, हर घंटे पांच � तो कल तुम अपने अगले इम्तिहान की तरफ बढ़ोगे, पर अगर तुम्हारा एक भी दाना गलत ढेर में हुआ, तो तुम्हें घर वापस जाना होगा। जैसा आप कहें हुजूर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तो बादशाह ने अनाजों के गोदाम में जस्पक को बंद कर दिया, ताकि उस तक कोई और मदद न पहुँचे, और उसे अकेला छ जेस्पनी एक घंटे तक कोशिश की पर उसे जल्दी ही ज्ञान हो गया कि दिए गए वक्त में काम को सर अंजाम देना बेहद मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? हर दाना चींटी से भी छोटा है जिसे मुझे उठाना पड़ता है। रुको, एक मिनट। वो वो चींटी, चींटियों का बादशाह। उसने कहा था कि मैं उसे पुकार सकता हूं जब चीटियों के बादशाह तो मैं आ गया दोस्त मुझे बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ आप आ गए मैंने तुमसे कहा था ना हम कहीं भी कभी भी आ जाएंगे जिस जसपनी चीटियों के बादशाह को उस नामुमकिन काम के बारे में तफसील से बताया क्यों न तुम जाकर उस कोने में आराम कर लेते हो और मैं और मेरे लोग इस काम को कुछ ही वक्त में खत्म कर देंगे। شیٹیوں کا باشا اور اس کی ریایہ نے اناج کے پانچ الگ الگ ڈھیروں کو اتنے ترتیب وار طریقے سے چھانٹا جب باشا تی وقت پر آیا تو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا یہ نا کہ صرف جیسپر نے خود کو دیا گیا کام مکمل کیا تھا پر اس نے سونی کے لیے بھی وقت بچا لیا تھا جیسپر تم نے سارا اناج کیسے الگ الگ کر دیا؟ تم نے یقیناً بہت اچھا کام کیا پر کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا अगले दिन बादशाह ने जेस्पर को एक घास के मैदान में तलब किया। जेस्पर, मैंने अपने शिकारियों को लगाया है इसी इम्तिहान के लिए सौ खरगोश पकड़ने के लिए। तुम्हें उनकी रखवाली करनी होगी। वो पूरा दिन मैदान में चलेंगे और शाम को सूरजगुरुब होने से एक घंटा पहले तुम्हें महल में वापस आना होगा उन सभी को تو تم اس کام میں ناکامیاب ٹھہرائے جاؤگے اور تمہیں گھر واپس جانا ہوگا سمجھ گئے تم میں اپنی پوری کوشش کروں گا حضور اعالی جیسپا کو علم تھا کہ یہ کام ناممکن ہے کون سو خرگوشو کو قابو کر سکتا ہے جو کہیں بھی بھاگ سکتے ہیں میدان میں یا اس کے آگے جنگل میں اور وہ جیسپا کے پاس واپس کیوں آئیں گے جب انہیں بادشاہ کے پنجڑوں سے آزادی مل جائے گی जैसे ही उन्हें छोड़ा गया, खरगोश सभी तरफ भागे और उनमें से एक भी अब नजर नहीं आ रहा था। जस्पा के पास सब था, पर उसे लगा कि वो इस काम में नाकाम था। जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे कि उसकी आदत है, वहां उसे वो सीटी मिली जो जंगल में उसे उस बुरी हाथून ने दी थी। उसने उसमे� एपीसीटी का इस्तेमाल करते हुए चेस पर सभी 100 खरगोशों के साथ लौटने में कामयाब हुआ ये 100 हैं हुजूर ए मुझे तो यकीन नहीं हो रहा इसमें कोई दो नहीं कि तुम होशियार हो सारे नामुमकिन काम तुमने पूरे कर दिए शाबाश असल में हुजूर ए मैंने अपने खुद के बल पर ये इम्तिहान पास नहीं किया है मुझे मदद मिली थी ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जेस बने बादशाह को सब कुछ बता दिया उस मदद के बारे में जो उसे चीतियों के बादशाह से मिली थी और उस सीटी के बारे में जो उसे जंगल में उस बुढ़िया ने दी थी। आपने देखा हुजूर जुरे आला मुझे मदद मिली थी। मैं अपने बलबुते इस इंतेहान में कामयाब नहीं हुआ। खैर, मेर तुम मेरी सल्तनत के लिए एक अच्छे हुक्मरान बनोगे पर क्या शहजादी मुझसे निकाह करना चाहती हैं हुज़ूर ए आला हां तुम दानिशमंद हो रहमदिल हो और होशियार शख्स हो जैसपर मैं तुमसे निकाह करूंगी और इस तरह जैसपर और शहजादी का निकाह बड़ी शानो शौकत से हुआ और वो हमेशा सुकून और चैन से